पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौतीस सुषमना के अंतर्गत सूक्ष्म नालियाँ सुषमना के भीतर एक वज्र नाड़ी है वज्र के अंदर चित्रणी है और चित्रणी के मध्य में ब्रह्म नाड़ी है ये सब नालियां मकड़ी के जाले जैसी अति सूक्ष्म हैं जिनका ज्ञान केवल योगियों को ही हो सकता है ये नालियाँ सत्वप्रधान प्रकाशमय और अद्भुत शक्ति वाली है यही सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म प्राण के स्थान हैं। इनमें बहुत से सूक्ष्म शक्तियों के केंद्र हैं जिनमें बहुत सी अन्य सूक्ष्म नाड़ियाँ मिलती हैं इन शक्तियों के केंद्रों को पद्म तथा कमल कहते हैं इनमें से मुख्य सात हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार्घ ये चक्र पाँचों तत्वों पाँचों तन्मात्राओं पाँचों ज्ञानेन्द्रियों पाँचों कर्मेंद्रियों पाँचों प्राणों अंतकरण समस्त वर्णों स्वरों तथा सातों लोकों के मंडल हैं और नाना प्रकार के प्रकाश तथा विद्युत से युक्त है साधारण अवस्था में ये चक्र बिना खिले कमल के सदृश अधोमुख हुए अविकसित रहते हैं ध्यान द्वारा तथा अन्य प्रकार से उत्तेजना पाकर जब ये ऊर्ध्मुख होकर विकसित होते हैं तब उनकी अलौकिक शक्तियों का विकास होता है प्रत्येक चक्र में नाना प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ हैं तांत्रिक तथा हठ योग के ग्रंथों में प्रायः इनका वर्णन है हम जिज्ञास की जानकारी के लिए उनका उतना वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं जितने का राजयोग से संबंध है तथा तांत्रिक ग्रंथों की उन बातों का भी जिनके पाठकों के जानने की जिज्ञासा हो सकती है तथा तत्व बीज का वाहन अधिपति देवता देवता की शक्ति यंत्र फल इत्यादि आत्मोन्नति चाहने वालों को इनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए चक्रों का वर्णन मूलाधार चक्र के स्थल रूप से इसके सूक्ष्म रूप का संकेत किया जा सकता है पहला चक्र स्थान गुदा मूल से दो अंगुल ऊपर और उपस्थ मूल से दो अंगुल नीचे है दूसरा आकृति रक्त रंग के प्रकाश से उज्जवलित चार पंखुड़ी दलों वाले कमल के सदृश है तीसरा दलों के अक्षर वर्ण चारों पंखुड़ियों दलों पर वम शम, शम और सम ये चार अक्षर है चौथा तत्व स्थान चौकोण सुवर्ण रंग वाले पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है पांचवा तत्व बीज लम है छठवा तत्वबीज की गति ऐरावत हाथी के समान सामने की ओर गति है सातवां गुण गंध गुण है आठवां वायु स्थान नीचे की ओर चलने वाले अपान वायु का मुख्य स्थान है नौवां ज्ञानेंद्रिय गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होने वाली सूंघने की शक्ति नासिका का स्थान है दसवां कर्मेंद्रिय पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होने वाली मलत्याग शक्ति गुदा का स्थान है ग्यारह लोक भूलोक है भू बारह तत्व बीज का वाहन एरावत हस्ती, जिसके ऊपर इंद्र विराजमान है। देवता चतुर्भुज ब्रह्मा अपने शक्ति चतुर्भुज डाकनी के साथ चौथा यंत्र चतुष्कोण सुवर्ण रंग पंद्रहवा चक्र पर ध्यान का फल आरोग्यता आनंद चित्त वाक्य काव्य प्रबंध दक्षता इस चक्र के नीचे त्रिकोण यंत्र जैसा एक सूक्ष्म मंडल है जिसके मध्य के कोण से सुसुमना सरस्वती नाड़ी दक्षिण कोण से पिंगला यमुना नाड़ी और वाम कोण से इला गंगा नाड़ी निकलती है इसलिए इसको मुक्त त्रिवेणी भी कहते हैं तांत्रिक ग्रंथों में बतलाया गया है कि इस मंडल के मध्य में तेजोमय रक्तवर्ण क्लिम बीज रूप कंदर्प नाम का स्थिर वायु विद्यमान है जिसके मध्य में ब्रह्म नाली के मुख में स्वयंभू लिंग है इसमें कुंडलिनी शक्ति साढ़े तीन कुंडल में लिपटी हुई शंख के आवर्तन के समान है कुंडलनी शक्ति का वर्णन आगे किया जाएगा मूल शक्ति अर्थात कुंडलनी शक्ति का आधार होने से इस चक्र को मूलाधार कहते हैं